आज जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अमल ताज के पीले झूमर एक दिवस पूछा मैंने अमल ताज के पीले झूमर से रंग चुराया धूप से तुमने या फिर कोई रोग लगा है रंग चुराया धूप से तुमने या फिर कोई रोग लगा है झुलसाते जलते मौसम में कैसे तुम लहराते हो खुश गर्म हवाओं को भी कैसे तुम सह पाते हो कैसे तपती धरती को छाया देकर बहलाते हो झूमर कुछ पल मौन रहे पर फिर भी यूं बोल गए कड़ी धूप नहीं कोई समस्या कड़ी धूप नहीं कोई समस्या ये तो है बस एक तपस्या कठिन नगर जीवन की जो ऐसे ही तय कर पाते हैं वे ही रंग और संग का जीवन में पा जाते हैं वे ही रंग और संग का जीवन में पा जाते हैं धन्यवाद